उस विशाल द्वार के समक्ष खड़े होकर वो एक छोटे से चींटी की तरह मालूम मालूम होने लगा इतना छोटा उसने बहुत द्वार को खटखटाया लेकिन उस उस विशाल द्वार पर छोटे से आदमी की आवाजें भी पैदा हुई यानी इसका भी पता लगना कठिन था वो बहुत डराया। निरंतर उसने यही कहा था कि परमात्मा ने अपनी ही शकल में आदमी को बनाया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 इतना डर आया और चिल्लाया कि आप कृपा कर चेहरा भीतर रखें है परमात्मा आप चेहरा भीतर रखें मैं बहुत डर गया और हजार आँखों वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ मैं तो केवल यहाँ का पहरेदार हूँ यहाँ का द्वार पार हूँ तुम कहाँ हो मुझे दिखाई नहीं पड़ते तुम कितने छोटे हो और कहा छिप हो उस धर्म गुरु ने चिल्ला कर कहा कि मैं तो परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ और स्वर्ग में प्रवेश पाना चाहता हूँ उस द्वारपाल ने पूछा तुम हो कौन और कहा से आए हो उसने कहा क्या आपको पता नहीं मैं एक धर्म गुरु हूँ और पृथ्वी से आ रहा हूँ उस हजार अंक वाले आदमी ने प्रत्थवी, प्रत्थवी कहा पृथ्वी ये पृथ्वी कहाँ है तो धर्म गुरु हैरान होगा उसने कहा तुम्हें पृथ्वी का भी पता नहीं उस हजारों को वाले आदमी ने कहा किस यूनिवर्स में किस विश्व की पृथ्वी की तुम बात कर रहे हो करोड़ों यूनिवर्स करोड़ों विश्व प्रत्येक विश्व के करोड़ों सूरज है प्रत्येक सूरज की अपनी पृथ्वी ने तुम किस पृथ्वी की बात करते हो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 इस विश्व की विराटता को हम अनुभव करें और फिर उसके सामने अपने को खड़ा करें तो हम कहा रह जाते हैं हम कहां हैं पृथ्वी बहुत छोटी है हमारा सूरज इस पृथ्वी से साठ हजार गुना बड़ा है और ये सूरज जितने सूरज को हम जानते हैं उनमें सबसे छोटा है और कोई दो अरब सूरज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 मालूम क्या अपने को सोच बैठे ये मनुष्य भी बहुत थोड़े से दिन जीता है कोई सत्तर अस्सी वर्ष ज्यादा ज्यादा 100 वर्ष जीता है इस अनंत विश्व के विस्तार में 100 वर्षों की कोई गणना नहीं कोई कीमत नहीं कोई जगह पृथ्वी को बने ही कोई दो अरब वर्ष हो गए और पृथ्वी बहुत नया आगमन है जगत में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 धार्मिक व्यक्ति में उसे कहता हूँ जो अपने इस ना कुछ होने के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है लेकिन धार्मिक व्यक्ति की कथा उल्टी रही धार्मिक व्यक्ति घोषणा करता है अहम ब्रह्माष्टी मैं हूँ ब्रह्म मैं हूँ ईश्वर मैं हूँ आत्मा मैं हूँ अनंत आत्मा मैं हूँ मोक्ष का अधिकारी मैं ये हूँ मैं वो हूँ धार्मिक व्यक्ति इन बातों की घोषणा कर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 तो जिस पृथ्वी तो पर मनुष्य रहता है वो पृथ्वी सूरज के चक्कर कैसे लगा सकती सूरज ही चक्कर लगाता है पृथ्वी गो को बुलाकर अदालत में कहा कि माफी मांग लो ऐसी भूल की बातें मत करो आदमी जिस पृथ्वी पर तो रहता है वो कैसे सूरज का चक्कर लगा सकती है सूरज ही चक्कर लगाता है। लेकिन धीरे धीरे जितनी हमारी समझ बढ़ी पता चला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 लेकिन धीरे धीरे रोज रोज ये बातें छिंती चली गई विज्ञान ने रोज रोज चोट की पहली चोटी हुई कि पृथ्वी केंद्र ना रही जिस दिन पृथ्वी केंद्र ना रही उसी दिन बहुत बड़ा धक्का मनुष्य के अहकार भीतर जितना हम घुसेंगे उतना ही परमात्मा उपलब्ध होगा उतने ही आत्मा के दर्शन होगा इधर आया फ्राइड और उसने कहा की मनुष्य के भीतर जितना घुसो सिवाय सेक्स के कुछ उपलब्ध होता है बहुत घबराहट सारी दुनिया में फैली आदमी ने फिर इंकार किया की कि कैसी फिजूल बातें भीतर तो है परमात्मा और ये फ्राइड कहता है कि भीतर है सेक्स तो सब बड़ी गलत बातें हैं लेकिन जितनी हमारी समझ बढ़ी पता चला कि आदमी के सामान्य केंद्र पर सेक्स थी वो उसी से जन्मता है उसी में जीता है उसी के लिए जीता है और उसी में समाप्त होता और एक बड़ा धक्का लगा और एक केंद्र अहंकार कर टूट गए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 असली धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है अपने ना कुछ होने को जान लेना और जिस दिन कोई अपनी पूरी नथिंगनेस को परिपूर्णता में जान लेता है उसी दिन सुनने को उपलब्ध हो जाता है तो आज की सुबह इस संबंध में मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं हम कुछ भी नहीं हैं ये बोध हमारा गहरे से गहरा होता जाना चाहिए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 लेकिन हम मृत्यु को कभी गौर से देखते नहीं कि वो क्या खबर लाती है मृत्यु को तो हमने छिपा के रख दिया है मरघट गाँव के बाहर बना देते हैं ताकि दिखाई न पड़े किसी दिन आदमी समझदार होगा धार्मिक होगा तो मरघट गाँव के बिल्कुल चौरस्ते पर बनाना हो कि रोज दिन में दस दफा निकलते आते जाते दिखाई पड़े मौत ख्याल में आई मौत है अभी कोई लाट निकलती मुर्दा निकलता बच्चों को घर के भीतर बुला लेते कि कोई मुर्दा निकल रहा है भीतर आ जाओ मुर्दा निकले और हम हमें समझो तो सब बच्चों को बाहर इकट्ठा कर लेना चाहिए कि विकसो या आदमी मर गए और ठीक ऐसे ही हम सब मर जाने को हमारे ना कुछ होने का बोध जिस बात से भी गहरा होता जिस बात से भी तीव्र होता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 ये सब समझाया था और बुद्ध धर्म ने कहा कुछ भी नहीं फल तो कुछ भी नहीं है लेकिन पाप जरूर तुम्हें लगा सुबह ने कहा क्या कहते हैं आप इस सबसे मुझे पाप लगा बुद्ध धर्म ने कहा इससे आपका ये ख्याल मजबूत हुआ कि मैं कुछ हूं मैंने इतना किया इतने मंदिर बनवाए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 वो तो नाराज होकर चला गया और उसने आज्ञा दे दी कि बौद्ध धर्म उसके राज्य में नहीं ठहर सकेगा बौद्ध धर्म को आज्ञा आई कि बु ने कहलवाया है कि तुम इस राज्य में नहीं ठहर सकोगे बौद्ध धर्म ने कहा वो गलती में वो अगर चाहता भी कि मैं यहां ठहरू तो मैं ठहरने वाला नहीं था ऐसे पापी राज्य में रुकूंगा ही कैसे उसको कहना की वो चाहता भी कि मैं ठहरू तो मैं ठहरने वाला नहीं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 से का शायद आपने नाम सुना हो एक अद्भुत फकीर था एक गांव से निकलता था गांव के बाहर का समय था अंधेरा था एक आदमी की खोपड़ी से का पैर टकरा गया था उसने खोपड़ी को उठा के सिर पे लगा लिया और खोपड़ी को घर ले आया अपने झोपड़े पर रख लिया तो उसके मित्रों ने उसके शिष्यों ने पूछा इस खोपड़ी को यहाँ किस लिए आये हो उस च्वांग तसे ने कहा की मुझसे बड़ी भूल हो गई है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 एक विस्तार स्पेस का है दूसरा विस्तार टाइम का है समय की भी काल की भी कोई सीमा नहीं पीछे अनंत है आगे अनंत है उसमें मैं कहा हूं इस काल की अनंत धारा में मैं कहा हूं इस काल की अनंत गंगा में मेरी भूमि कहां है एक सपने से भी ज्यादा नहीं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 एक दिन में नहीं था और एक दिन में फिर नहीं हो जाऊंगा ये जो फिल्स ये जो धारा है निरंतर परिवर्तन की वह था एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते जब तक हम दोबारा उतरने जाते हैं नदी बह गई जब तक हम दोबारा उतरने जाते हैं तब तक हम बदल गए एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं से कोई मिलने आता और जब जाने लगता तो उससे कहता है कि मेरे मित्र तुम जो थे वही वापिस नहीं लौट रहे हो और तुम जिससे मिले थे आके अब उसी से विदा नहीं ले रहे तुम भी बदल गए मैं भी बदल गया चौबीस घंटे सब बदला जाता है वहां कुछ भी थिर नहीं है वहां कोई भी चीज एडिंग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 सफेद दीवार पर भी सफेद खड़िया से लिख सकते हैं लेकिन तब बच्चों को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा और अगर सफेद से सफ़ेद दीवार पागल। ब्लैक बोर्ड हम बना देते हैं और सफेद खड़िया से उस पर लिखते हैं क्योंकि काले की पृष्ठभूमि में सफेद की रेखाए उभर के स्पष्ट होती अगर हमें उसे खोजना हो जो अनंत है और असीम है उसे खोजना हो जिसमें कोई परिवर्तन कभी हो जो सत्य है, है, है तो हमें उसका बोध उसकी पृष्ठभूमि खड़ी करनी होगी जो की निरंतर परिवर्तन में है जो की निरंतर मर रहा है उसका बोध उसके काले तख्ते पर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 तो हम पोली बांस की पोंगरी हो जाते हैं वो पोलापन जो है वो जो से वो पोलापन है वो जो ना कुछ हो जाना है वो सारी चीज पोली हो गई जख्म दे दी गई अब परमात्मा बैठ सकता है रविंद्रनाथ मरते थे उसके दो दिन पहले किसी मित्र ने उनसे कहा कि आपने इतने गीत गाए कि आप तो धन्य भागी और आप तो आप तो काम है आप तो पाली उसे जो पाने देता था रविन्द्र नाथ ने कहा मेरे मित्र जो गीत मैंने गाए उनका कोई भी मूल्य नहीं लेकिन जिन गीतों को गाते वक्त मैं मौजूद ही नहीं था बस उनका ही थोड़ा सा मूल्य और मैंने दो तरह के गीत गाए एक जो मैंने गाए उनका कोई मूल्य नहीं एक जिनको मैंने गाया ही नहीं मैं केवल बांसुरी बन गया किसी और ने गाया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 से बड़ी हैरानी होगी कि इतना बड़ा अंधकार मेरे सिर्फ आंख खोलने से कैसे मिट जाएगा आख जैसी छोटी सी चीज पलक जैसा छोटा सा पर्दा इतने बड़े अंधकार को कैसे मिटा देगा जिससे मैं ग्राहऊ वो कहेगा मुझे इस बात आता नहीं आपकी बात पर कि आंख खोलने से इतना बड़ा अंधकार मिट जाए आंख खोलने से अंधकार से मिटने का संबंध क्या है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 अहंकार का पर्दा खुल जाए पर रोशनी है प्रकाश है सूरज हमने मौजूद है हम आँख बंद किए हुए खड़े हैं अतिरिक्त और कोई हमेशा नहीं परमात्मा करे हमारी ये आँख खुल सके मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना इसके लिए बहुत बहुत अनगृहित हूँ और में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे पर